यदा, यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थनम धर्म से तदात्म सृजामम्य हम साधुना विनाशा च दूष्कृता धर्म संस्था पुनाथ युगे युगे संपूर्ण जगत ईश्वर का आवाज है ईशावास्य सर्वम यतकिंच जगत्याम जगत कण कण जगत क्षण क्षण काल सब कुछ ईश्वर में समाहित है परमेश्वर अपने योग बल ईश्वरीय शक्ति से जगत सृष्टि पालन और संहार करता है संसार में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें सर्वोत्कृष्ट प्रभु की महिमा का स्फुरण होता है दसवें अध्याय में भगवान की उन्हीं विभूतियों का भगवान कृष्ण ने गान किया है ये विभूतियाँ ही हैं जिनकी असाधारणता देख कर प्रभु गरिमा का आभास होता है और भक्त समूह प्रभु चिंतन मनन स्मरण भजन की ओर प्रवृत्त होता है इन्हीं पदार्थों का चिंतन करते करते भक्त को संपूर्ण जगत ही प्रभु में दिखने लगता है जैसे छोटे बालक को शन शन अक्षर शब्द अर्थ भावार्थ और व्याख्या का ज्ञान दिया जाता है ये विभूतियां परमेश्वर के स्वरूप ज्ञान का बोध देने वाली कक्षाएं विशिष्ट वस्तुएं पदार्थ और जीव ईश्वरीय सत्ता की दुंदुम बजाने वाले बंदी गण है वे ही ये संदेश देते हैं सर्वम खल ब्रह्म अथ दशमोध्याय यते य वक्षा हित काम्य मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षयः अहम आदिरहि देवाः दशम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी सृष्टि और विभूति के विषय में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं हे विशाल बाहू पार्थ अपने से प्रीति करने वाले भक्त की हितकामना से मैं ये परम तत्व और रहस्यमय वचन तुझसे कहता हूं पार्थ में ही देवों महर्षियों आदि का मूल कारण हूं इसलिए मेरी उत्पत्ति संबंधी लीला को वे भी नहीं जानते समूढ़ सामर्तु सर्वै प्रमुच्य बुद्धिर्ज्ञान मसमूह क्षमा सत्यम दम शुख दुखम भव भाव भय चा भय जो ज्ञानीजन लोक के महेश्वर रूप के साथ मेरे अज अनादि रूप को जानते हैं वो ज्ञानी पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं हे कंते मैं धर्म हूं सद को असत से निकालने वाली बुद्धि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय भय और अभय का करता भी मैं ही हूं हिंसा समता समतापोद यशो यशह, भवंती भावा भूतानाम मत प्रथग विधा महर्षया सप्तूर्े चारो मन वस्ता मदभा मानसा जाता एशाम लोक ईमा प्रजा हे अर्जुन उसी प्रकार अहिंसा समता संतोष तप दान यश अपयश ये सारे गुण भाव प्राणियों में मेरे कारण ही होते हैं परंतु ये सब मुझसे पृथक हैं सप्त महर्षि सनकादि चार कुमार चौदह मन सभी मेरे संकल्पों से हुए हैं और ये सारी सृष्टि इन्हीं के कारण से है भूतिम भूति योग मम यो वेति तत्व सोबिकंपेन योग्य संशया अहम प्रभवो प्रभव मत्ता प्रवर्तते मजंते अर्जुन जो पुरुष मेरी परम ऐश्वर्यमयी विभूति को योग पूर्वक जानता है और उसके तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो निश्चल भक्ति भाव से निश्चित रूप से जुड़ जाता है मैं ही सबका उत्पत्ति करता हूं सारा जगत मुझसे प्रेरित होकर ही जगत कर्म में प्रवृत्त हो होता है यह सब जानकर ही ज्ञानी जन श्रद्धापूर्ण भाव से मुझे भजते हैं तुष्यंति च कथय तम निष्य रमें सततयुक्ता भजताी पूर्वक ददामि बुद्धि योग ते। पार्थ जिनके प्राण और मन मुझमें लगे हुए हैं जो प्राण और मन से मुझको जानने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं वे मेरी चर्चा करते हुए नित्य संतुष्ट मुझमें ही रमण करते हैं ऐसे पुरुष मेरे ही ध्यान में प्रीतिपूर्वक लगे रहते हैं वे ही मेरे बुद्धियोग को पाकर मुझे प्राप्त होते हैं अहम मज्ञानज नाशयाम आत्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भ पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अर्जुन में सभी प्राणियों के अंतकरण में स्थित रहता हूं और भक्तों पर अनुग्रह करते हुए मैं अपने ज्ञान के उद्दीप्त दीपक से उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ इस पर अर्जुन ने कहा हे केशव आपके लीला में इस स्वरूप को देव दानव मानव कोई नहीं जानता फिर भी इस तत्व को मुझे बताकर आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं सितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीश मे सर्वेत मे वदसि केशव नि ते व्यक्तिम विदुर देवान हे दानवात्पर आप ही पर ब्रह्म हैं ऐसा देवर्षि नारद ऋषि असित और देवल तथा महर्षि व्यास जैसे विद्वान कहते हैं इनका कथन मिथ्या नहीं हो सकता हे केशव जो कुछ आप मुझे उपदेश देते हुए कहते हैं मैं उस सब को सत्य मानकर ग्रहण करता हूं हे भगवान आपके लीलामय स्वरूप को न तो देवता ही जानते हैं न दानव, फिर मैं कैसे जान सकता हूं स्वयं देवा मानम त्मात्व पुरुषोत्तम भूतभू देवदेव अरहस्य वक्त दिव्या दिव्यात्म विभूतया भिर विभूति भीर लोका निमांस व्याप्य तिषसी हे ऋषिकेश आप तो सभी भूत प्राणियों को उत्पन्न करते हैं उनके ईश्वर भी आप हे देवाधिपति हे जगतपति हे पुरुषोत्तम केवल आप ही अपने स्वरूप को जान सकते हैं आपसे उत्पन्न जीव आपको कैसे जान सकते हैं कठपुतली अपने नचाने बनाने वाले को कैसे जान सकती है इसलिए अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से आप ही कहने में समर्थ हैं कथम विद्या सदा परिचिन्तयन् महम योगिन्सदाचित भगवन् चिंत भगवरेण आत्मनो योग विभूति जनादन भूय कथय तृप्तिर्णवत नास्ती मे मृत हे योगेश्वर मुझे यह ज्ञान कहाँ कि मैं आपके रूप का उसी के अनुरूप चिंतन कर सकूं। मुझे यह भी ज्ञान नहीं है कि किन भावों में भरकर मैं आपका चिंतन करूं ये जनार्दन आप अपनी योग शक्ति और विभूति का विस्तार पूर्वक उपदेश दीजिए क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती आपको सुनने की उत्कंठा मेरे हृदय में सदा बनी रहती है कथय्यामी दिव्यात्म विभूतया प्राधान्यत कु्रेष्ठ नास्तों विस्तर मे अहम् आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता अस्थिता अहम आदिश्च मध्य भूता अपने प्रिय भक्त अर्जुन की उत्कंठा सुनकर भगवान श्रीकृष्ण बोले हे गुरुश्रेष्ठ अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियों के विषय में विस्तार से कहता हूँ जो अनंत हैं। ये मेरी अनंतता का परिचायक है हे अर्जुन मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ मैं ही सब भूतों का आदि मध्य और अंत हूँ ये सब मुझसे ही स्फुरित होते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं दित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषा रविशुम मरीचिमुता नक्षाण अह शशि सामवेदोस्मि देवा सवा अस्वाइंद्रिया मनसचास्मी भूता चेतन हे गुडाकेश अर्जुन मैं ही अदिति अदितिमा के गर्भ से आदित्यों के रूप में उत्पन्न हुए बारह पत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतिर्मय किरणों का प्रसार करने वालों में सूर्य हूं मरुतों के बीच मरीच तथा नक्षत्रों में मैं ही शशि हूँ वेदों में सामवेद देवों में इंद्र और इंद्रियों का अधिष्ठाता मन मैं ही हूँ सारे प्राणियों में जो चैतन्य भाव है उनमें विद्यमान चेतना मैं हूँ मुख्यम विधि पाथ बृहस्पति सेनानीम स्कंद सरसास्मी सागर एक आदर्श रुद्रो में मैं शंकर हूं यक्ष और राक्षसों में उनका स्वामी धनेश कुबेर मैं हूं मैं ही आठ वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मैं ही सुमेर पर्वत हूं ज्ञानी पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं सेनापतियों में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हूं संसार को जल प्रदान करने वाले तत्वों जलाशयों में सागर योस्म स्थवरा हिमाल अश्वत्थ सर्वृक्षाण देर्षीण गंधर्वा चित्ररथ सिद्धानां गुरुनंदन मैं महर्षियों में भिगु हूं वाणी के विस्तार करने वाले शब्दों में मैं एक अक्षर प्रणव मंत्रो ओंकार हूं यज्ञों में जप यज्ञ के रूप में स्थित हूं स्थिर पदार्थों में हिमालय पर्वत में वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का पेड़ हूं देवर्षियों में नारद मुनि हूं हे अर्जुन गंधर्वों में मैं सर्वश्रेष्ठ गंधर्व चित्ररथ तथा सिद्ध मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं श्वाना विद्मा मृतोदरावत च नराधिपम् आयुधा वज्रम धेनु मस्म काम दुक प्रजन कंदर्प सर्पाणमस्मी हे पार्थ समुद्र मंथन के समय चौदह रत्नों के साथ निकला उच्च रवा अश्व मैं ही हूं और उसी प्रकार हाथियों में मैं अहिरावत हूं मनुष्यों के समुदाय में मैं राजा हूं शस्त्रों में वज्र गायों में कामधेनु संसार का उत्पत्ति कारक काम भी मैं ही हूं तथा समस्त सर्पों में सर्पराज वासुकी नाग मैं ही हूं नागाना वरुणो याद साम पितृण मयमस्म संयमतामहम कालह कलयता मृगा मृगेन्द्रोह वैनते य पक्षिणा नागो में शेष नाग मैं हूं अनंत जिसकी शैया बनाकर भगवान विष्णु नित्य शयन करते हैं मैं ही जलचरों का स्वामी वरुण हूँ पितरों में अजयमा तथा धर्म पूर्वक शासन करने वालों में धर्मराज यम मैं ही हूं मैं दैत्यों में प्रहलाद गिनने वालों में काल पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में पक्षराज गरुड़ हूँ हे अर्जुन मेरी विभूति देखनी है तो इनमें देख मह झषाण मकरशास््रोतास्मी जानवी सर्गार मध्यम चैबाजुन अध्यात्म विद्या विद्याना विद्याम हे गुरुश्रेष्ठ पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं वायु हूँ शस्त्रधारियों में राम हूं मत्स्यों में मैं भयंकर मगर और समस्त नदियों में पयस्वनी गंगा नदी हूं पार्थ इस संपूर्ण सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं विद्याओं में मैं सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या हूं और तत्व विवेचन करता विद्वानों का निर्णय देने वाला सिद्धांतवाद मैं हूं क्षण अकारों द्वन्व सा अहमे वाक्ष कालो धाताह विश्व मुख मृत्यु सर्वरश्चाह भविष्यतां उद्भव भविष्यता स्मृतिर नेधा धृति क्षमा हे अर्जुन मैं अक्षरों में आकार प्रथमाक्षर हूं चार प्रकार के समास विभागों में द्वंद्व समास हूं क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान ही होते हैं मैं सबका क्षय करने वाला अक्षय कालू हूँ और सबोर मुख धारण करने वाला सबको धारण करने वाला विराट पुरुष में हूं मैं, मैं सबका समहरता मृत्यु और उत्पत्ति का हेतु हूँ नारियों में कीर्त श्री वाणी धृती मेधा और क्षमा में ही हूँ सा तथा साम गायत्री छंद साम मा सा मार्ग शीर्षो ॠतूना क्यूत छलता तेजस्तेजस्वी नाम हम जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्वम जमी व्यवसायस् सतामहम सत्व हे अर्जुन मैं साम गायन में बृहद साम गायन हूं वेदों के छंदों में त्रिपदी छंद गायत्री महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु में छल करने वाले खेलों में मैं स्वयं द्यूत क्रीड़ा हूँ तेजस्वियों का तेज और विजयकर्ताओं की विजय हूं मैं तथा सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ पांडवाना धनजय मुनी नाम्यहम व्यास कवीना नाम कवी, दंडो दमयता नीतिरस्मे जिगीषता मौनम जयवासमी तुहिया ज्ञानम ज्ञानवता हे अर्जुन वृष्णि वंश में उत्पन्न मैं साक्षात वासुदेव और पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं मुनियों में महर्ष व्यास तथा रचयिताओं में भार्गव शुक्राचार्य हूं शासन करने वाले राजाओं शासकों का दंड हूं विजेता बनने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूं भावों को गुप्त रखने का एकमात्र साधन मौन भी मैं हूं ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं चापी सर्व चापी सर्वूता बीज तदहमर्जुन ना माया यूत चरा चरम मम दिव्या विभूति नाम परंतप परत प्रोक्त विभूतेर और हे अर्जुन मैं सारे प्राणियों का बीज हूँ जैसे बीज से वृक्ष अंकुरित होकर फैल जाता है संसार मुझसे ही प्रसरित हुआ है संसार में चर अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में आया हो हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है मैंने इसीलिए इन विभूतियों का विस्तार संक्षेप में ही तुझे बताया है विभूति श्री यभूतिमत्समदूर्जित तदेव ग मम तेजोश संभव अथवा बहुनतेन कि तवाजुन विष्टभ मिद कृत्न मेकांक्षेन स्थित जगत् हे पार्थ जो भी विभूति और ऐश्वर्य तथा कांत से अभिमंडित पदार्थ या भूत प्राणी हैं वे सभी मेरी ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं वे सब वास्तव में मेरे ही अंश हैं और मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं अथवा हे पार्थ अधिक जानने से क्या लाभ संक्षेप में तू इतना ही समझ ले कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि को अपनी योग शक्ति के केवल एक अंश से ही धारण करके स्थित हूं मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं